नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग नए लोगों से मिलते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ खास हरियाणा से अनीता जैन और अनिल जैन जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे दोनों ही साथ में यहाँ पर माउंट आबू में विशेष कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ें सीखने समझने और आध्यात्मिक अनुभव करने के लिए तो आप सभी की तरफ से अनिता जी और अनिल जी का बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया शुक्रिया सबसे पहले अनिता जी से जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताइए आपका जन्म कहाँ पर हुआ अपने माता पिता के बारे में हाँ जी मेरा जन्म हरियाणा शहर रोहतक शहर में हुआ अच्छा रोहतक में हाँ, हाँ जी रोहतक में और मेरे जो फादर मिस्टर फतेह चंद जैन और मेरी मम्मी शांति देवी के नाम से थी और मेरे पापा का रुझान शुरू से उन्होंने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए सिर्फ धार्मिकता की तरफ सिंपलिसिटी जबकि उनके पास सब कुछ था बट उन्होंने शुरू से हमें सिंपलिसिटी में डाला हुँ, हुँ, हुँ, और वो हमेशा उन्होंने एक ही चीज सिखाई हमें गिव एंड टेक गिव एंड टेक स्टार्टिंग से हुँ, हुँ, हम चार बहने हैं गिव एंड टेक चारों हम मैं सबसे छोटी हूँ कभी भी कोई परेशानी आती उनका एक ही था गिव एंड टेक हमेशा स्माइल करते उनके संस्कार हमें शुरू से रहते चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और रोहतक में ही आपने पढ़ाई वगैरह जी रोहतक शहर में जन्म लिया वहीं स्कूलिंग की वहीं कॉलेज किया मतलब बी एड में एडमिशन लिया ही था तभी और वो बी एड हमारा <laughs> <शादि कर दिए। laughs> पहले के समय में जल्दी शादी शादी हो जाती थी और फिर पढ़ाई करके भी आप क्या करते है? ऐसा करते <laughs> <ऐसे> <laughs> पहले सोच वही थी लेकिन आज तो फिर भी ठीक है की लोग पढ़ाई पूरा करते हैं शादी के बाद भी पढ़ाई करते हैं ताकि अपना जीवन यापन जो है अच्छी तरह से चल सके लेकिन उस समय जब आपका शादी हुआ उस समय वो चीजें नहीं देखी जाती थी हाँ। और अच्छा रोहतक में आप जब रहे और काफी समय आप रोहतक में ही बिताए हैं तो मैं चाहूँगा कि रोहतक में ऐसी कौन सी जगह है जो टूरिज्म के लायक है टूरिज्म के लायक वहाँ हाँ। पे तिलियार लेक तिलियार लेक है अच्छा तिलियार लेक वहाँ पे जू है तिलियार लेक है हमारे समय में इतना ही था अब तो वहां पे यूनिवर्सिटी एमडी यूनिवर्सिटी वहां की फेमस है हुँ, हुँ, हुँ, इन हरियाणा वहां से सब लोग मेडिकल और बीएड मेन मतलब वहां का होता है इन हरियाणा में एमडी यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी वहां हुँ, पे बहुत फेमस, फेमस स्टार्टिंग से अच्छा, अच्छा, जब से हम पैदा हुए हमने वही देखी अब तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई मेडिकल सेंटर बहुत बड़ा है अच्छा अच्छा चलिए अनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और चलिए अनिल जैन की तरफ चलते हैं जो खास इनके साथ आए हुए हैं और उनके पतिदेव हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है उनके स्माइलिंग फेस को देखकर <laughs> अनिल जी बताइए अपने बारे शुक्रिया अनिल जैन मेरा जन्म हरियाणा में ही हुआ है जी जी गोहाना जिले से मैं हूँ कौन सा गोहाना गोहाना जिला अच्छा अच्छा जिले से हूँ तो परवरिश मेरी दिल्ली में ही हुई है बड़े धार्मिक परिवार से मैं हूँ हम लोग जैन हैं। जैन साधु संतों का की तरफ हमारा बड़ा रुझान है शुरू से बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए गए हमारे को जी, जी जी जी तो जैन जैन की तरफ जैनिज्म की तरफ ज्यादा झुकाव हमारा है इसी कारण फिर जैसे मतलब मैं ब्रह्म कुमारी जी के टच में अभी आया तो मेरे को पता लगा कि यहाँ पर एक नया इन्वेंशन जैसे एक नई थ्योरी यहाँ पर है हुँ, हुँ. कि मैं शुद्ध आत्मा हूं तो वो थ्योरी सुन करके फिर हमारे मन में जागृता हुई हुँ, हुँ. तो हम लोगों ने दीदी के थ्रू यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आए हैं मानताव में आए हैं जी, पर यहाँ जो तीन दिन हमने बिताए ना <laughs> वो तीन दिन हमारे लिए बिल्कुल स्वर्ग के समान है कि <laughs> ऐसा फील ही नहीं होता कि हम लोग <laughs> दिल्ली जाए कहीं अपने परिवार के साथ हैं या नहीं है ठीक अब जाने के बाद तो हाँ दिल्ली में जम जाएंगे लेकिन यहाँ जब तक है हमें नहीं लगता संसार में यहाँ के अलावा कोई चीज है या नहीं सिर्फ एक लगता है कृपा हम पे भरोसा रही है <laughs> ये हमने यहाँ पर तीन दिन का महसूस किया और जो जिन्होंने अनुभव और जिन्होंने नहीं किया मैं कहता हूँ उनको जरूर जरूर एक बार जीवन में जरूर यहाँ पर आना चाहिए आना चाहिए और चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए। सही बात है सही एक बात। बार आपको आना पड़ेगा जी अनिल जी बहुत अच्छी बात आपने बताया यहाँ पर आने के बाद जो आध्यात्मिक अनुभव आपको हो रहे हैं जो फीलिंग आपको हो रहा है एक बहुत ही सुंदर अनुभूति आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ना परिवार की ना दिल्ली की कोई याद हरियाणा या कोई रिलेटिव की याद आपको आ रही है और आप बिल्कुल इस सुंदर जो अनुभव है उसको कर रहे हैं और दूसरों को भी आप कह रहे हैं कि वो भी यहाँ पर एक बार आके ज़रूर इन चीज़ों को करें और फ़ील करें अनिल जी मैं एक बात जानना चाहूँगा जैसे कि आपने जो जिस जिले आप आए हो हरियाणा के इसमें तो वहाँ के कुछ खास टूरिज्म के प्लेस के बारे में बताइए गोहाना को हम वैसे बेसिकली गोहाना मैंने कभी एक आध ऐसे पचास साल से हम लोग दिल्ली में हैं। हम लोग मतलब पैदाशी है तो पैदाशी है, कर कर है। वैसे क्या? ऐसा कुछ वहाँ पर टूरिज्म नहीं है लेकिन जो रोहतक है वो तो टूरिज्म के लिए एक जिला शहर है और गोहाना इज ए स्मॉल सिटी अच्छा बहुत छोटा बहुत छोटा शहर तो आप ज्यादातर दिल्ली दिल्ली में रहे दिल्ली से, में रहे हैं। ही हैं, है वहीं तो, पर आप अपना पढ़ाई शिक्षा वहीं पे पढ़ाई किया मैंने वहीं पे सब आच्छा से आच्छा से रहे रहे। क्या बात है और दिल्ली में किस तरह का जॉब वगैरह या कुछ करते हैं? मेरा आयरन स्टील का बिजनेस है लोहे के व्यापार में पापा थे पापा नहीं पापा का ही बिजनेस हम लोग संभाल रहे हैं चलिए अनिल जी बहुत ही अच्छा लगा आपके बारे में सुनकर और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आइए फिर से वापस अनिता जी से जुड़ते हैं और अनिता जी आप आ, कुछ गीत संगीत के साथ भी आपका बहुत रुचि सुना है हमने मैं चाहूँगा कि एक आध भजन जो आपको बहुत अच्छा लगता है जिसके बारे में बताते हुए वो किस भाव से है और उसको थोड़ा सा सुना भी दीजिए कनेक्टिवली कोशिश कर रही हूँ फर्स्ट टाइम आई हूँ बट मेरा जो तीन दिन से ये सोच रही हूँ कि मैं एक प्रिपेयर करके क्यों नहीं आई भजन मैं भी स्टेज पर गाती हूँ <laughs> बट मैंने स्टेज पर कभी नहीं गया यहाँ की आध्यात्मिकता को देख के खुद अपने आप में आया तो रात को डिस्कस हुआ कि मुझे एक भजन छोटा सा गाना ही गाना है <laughs> तो सुना सुनाना चाहूंगी बरसा धाता सुख भर आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा चुन चुन कांटे नफरत के प्यार अमन के फूल खिला बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा तन से कोई है दुखी मन से कोई है दुखी हे प्रभु दया करो सारा जान ओ oh, सुखी हर पल मांगू यही दुआ आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा जो लियाँ सुखो कि तुम सब की दाता बल ही दो सदगुरु जी तुम हमें सब्रो शुक्र भी दो सबके दुखों की तू है दवा आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा भर को मिटा दाता सकल संसार से नाम का सिमरन करे मिलके सारे प्यार से मानव से मानव होना जुदा परसा दादा सुख बरसा भाई से भाई होना जुदा बरसा दाता सुख बरसा सा माँ से बेटा हो ना जुदा बरसा दाता सुख बरसा ओम शांति चलिए बहुत ही प्यारा सा आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा बहुत ही प्यारा सा भक्ति गीत आपने सुनाया और जब हम लोग कुछ भजन गाते हैं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आस्था जो है ईश्वर के साथ जुड़ जाती है और हम लोग कुछ समय के लिए जो है उस पुण्य को जमा कर लेते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग कुछ टाइम निकालकर इस तरह के भजन गाए सुने और दूसरों को भी सुनाएँ तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आ, अनिता जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं और एक महिला होने के नाते किस तरह से हमें अपने परिवार के साथ परिवार को एक जूट में रखने के लिए क्या करना चाहिए मैंने अपने परिवार को वैसे भी एक बांध के रखा हुआ है। <laughs> मेरी बहुत बड़ी फैमिली है ज्वाइंट फैमिली है मैं एक ही हूँ और मैंने अपना पूरा डेडिकेशन उनको दे दिया जी जी जी। तो जी, मेरे डेडिकेशन से मैंने अपने प्यार से पेशेंस से सब्र से सबको बांध के रखा। जी जी जी। मेरे फादर लोग भी साथ रहते हैं मदर लोग भी साथ रहती है मेरी सिस्टर लोग भी साथ रहती हैं उनके बच्चे भी हैं हाँ। और मेरा एक बेटा है दो बेटे हैं एक बहू है, ब एक पोती है हाँ। और वो सब पे मेरे ऊपर डिपेंडेंट है मतलब हाँ। बहुत प्यार से कोई झगड़ा नहीं कुछ नहीं एक कुछ भी होता है तो एक स्माइल हैवे पेशेंस सबको ये सिखाते हैं हमारे भी जैन धर्म में ये सिखाई है समता सम्भाव तो हम एक ही नाम रटते हैं गुस्सा भी आता है समता so, <laughs> कि मुझे बहुत happy family मिली है। क्या बात बहुत अच्छी बात आपने बताया कि जब भी परिवार को एकजुट रखना हो तो समर्पण भाव से एक मुस्कुराते हुए हर चीज को समझ लेना जरूरी है इसी बात, को बात, बात बताता हूं। जी जी कि एक कहावत है कि हिम्मत ना हारिए प्रभु नाम विसारिए हँसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो हस्त मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए भजन दुख में यदि सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसना सीखो परिस्थिति कोई भी हो दुख में हिम्मत रखने से दुख आधा रह जाता है और विचलित होने से दुख जो है वो दुगना हो जाता है रात की सीढ़ियां पार किए बिना प्रभात की मंजिल कभी नहीं मिलती ऐसा देखा गया कि धैर्य के सामने भयंकर संकट भी धुएं के बादल के समान उड़ जाते हैं तो ये सुनते हैं हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया हंसते मुस्कुराते हुए सीना जिसको आ गया टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया ऐसे देवताओं के चरण पख उनकी तरह नेक बनके जिंदगी गुजारिए ओ हो ऐसे देवताओं के चरण पखारिये उनकी तरह नेक बनके जिंदगी गुजारिए हो हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए बात ही अच्छी बात है आपने याद कराया है और अनिल जी मैं चाहूँगा कि जैसे कि बिज़नेस करते हैं आप और बिजनेस में कई बार ऊपर नीचे भी हो जाता है कि कई बार नुकसान भी हो जाता है कई बार फायदा होता हुआ। है तो उसमें फिर आप कैसे अपने आप को संभालते हैं और थोड़ा सा एक्सपीरियंस सुनाइए क्या हुआ मेरे को भी वैसे भगवान की फुल कृपा है सब चीज़ हूँ लेकिन विपता आते देर नहीं लगती पता नहीं लगता मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि मेरे ऊपर ऐसा भी क्राइसिस कभी आ जाएंगे दिल्ली लेकिन मैंने अपना अपनी इज्जत को अपने कमिटमेंट को कभी खोने नहीं दिया मैंने सबका अपनी एक प्रॉपर्टी बेच करके मकान बेच करके मैंने लोगों का सबका आना पाई का हिसाब कर दिया पर भगवान ने मेरी उस स्थिति को देख करके दोबारा फिर मेरे को वही पुराने दिन लौटा दिए और एक साल के अंदर भगवान ने प्रबंध दोबारा फिर कृपा कर बच्चों का घर का माँ बाप का सपोर्ट इतना था क्राइसिस में भी कभी कोई घबराया नहीं कोई बात नहीं टाइम खराब चल रहा है जिस टाइम को निकालो और ऐसा ऐसा रखा स्टैंड रखा तो भगवान ने वो कृपा द्वारा फिर कर इतना सपोर्ट किया कि पापा आपकी स्माइल देखनी है हमें कुछ नहीं चाहिए मतलब घर तो और भी हैं एक चला जाएगा तो क्या है टेंशन पर बच्चे इतने अच्छे हैं मेरे वो भी हमारे भी हमारे संस्कार संस्कार वही शुरू से दिए गए उनको तो तो उन्होंने उन्होंने कहा कहा कहा जैसे पापा पापा ने यार मैंने प्रॉपर्टी सेल कर दी आई एम वेरी हैप्पी कि आपके सर की टेंशन दूर होगी <laughs> इसी कारण हम जीत रहे हैं फैमिली से सबसे हमें कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में सिर्फ शांति शांति चाहिए, शान्ती चाहिए। लेकिन उस टाइम पे हिम्मत नहीं खोई हम लोगों ने बिल्कुल सही बात है कई बार होता है कि कुछ अचानक से झटका आ जाता है तो व्यक्ति अपने आप को खो देता है या संभाल नहीं पाता तो उसमें काफी चीजें जो है चीजें बनती बनती बिगड़ भी जाती और है हो सकता है कि और ज्यादा बिगड़ जाएगा बिगड़ जाता है जाती। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली होती है जहाँ पर हम सभी को पेशेंट से काम करना होता है हाँ बात यह है कि कभी कभी हम लोग बहुत ही वो हो जाते हैं कि नर्ड हो जाते इमोशनल हो जाते हैं और किसी को बता ऐसा लगता है कि दो चीजें हैं इमोशनल है ठीक है इमोशनल है तो फिर फ्रीली बताओ भी अगर इमोशनल के साथ कहीं ना कहीं अपना रुतबा की बात आती है तो फिर वहां चीजें क्या हो जाती तूट है टूट जाती है तो फिर आप बताते भी नहीं और अपने से संघर्ष करते करते जो है फिर ऐसे दूसरों से पता चल जाएगा तो वो भी एक मुश्किल वाली बात हो जाती है तो चीज़ें जो है अपनी तरफ से ही सही हो जाए तो चीज़ें अच्छी रहती हैं तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी बहुं, बहुं जरूरी। है तो परिवार के साथ हम लोग जब एक साथ रहते हैं तो इकट्ठा हमें हर चीज़ का जो है अच्छी तरह से दोनों चीज़ें हमें फ़ायदा भी मिल रहा है तो उसकी भी खुशी बातनी चाहिए और नुकसान हो रहा है तो उसके बारे में बताना भी चाहिए ताकि सभी को दोनों तरफ से होगा तो चीज़ें आसानी हो जाती हैं और कभी हम लोग सिर्फ फ़ायदे फायदे के बता रहे और नुकसान के नहीं बता रहे तो अभी नुकसान हो जाती है तो वो दोनों चीजें जरूरी हैं और बहुत ही अच्छा लगा अनिल जी आपसे बातें करके एंड अनिता जी और आशा करता हूँ आप सभी सदा मुस्कुराते हैं खुश रहें रहे हम ये लोगों के मुस्कुराते हैं, सदा। वही को अच्छा हैं। है। सही बात है सही बात है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 जारी किताब पे बातें नोट कीजिए बनके के सच सेवक सच सच्च से वक सच्चे दिल से अमल कीजिए करके अमल बनके कमल करके अमल बनके कमल तरिए और आ जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिये